शहर की बाहर देखो ये आगरे का है ताज महल, घर बैठे सारा संसार देखो पैसा फेंको तमाशा देखो हो पैसा फेंको तमाशा देखो हो हो हो हो, हो। देखो रे से नहीं तो उधार देखो राधा से कान्हा का प्यार देखो देखो हिमाना है ये घर बैठे सारा संसार देखो वो पैसा फेंको तमाशा देखो वो पैसा फेंको तमाशा देखो हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार और साहब सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद दे दूं क्योंकि आपने डेफिनेटली आज मुझे अपनी शुभकामनाएँ दी होंगी जन्मदिन की तो साहब उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो शुरुआत में ही धन्यवाद की बात भी हो गई और आपका आभार भी व्यक्त कर दिया तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज कोई सीरियस बात नहीं उठाऊंगा आज की बातों में आपको मैं अपने एक आदत हां आदत ही कहना चाहिए उसको उसके बारे में शेयर करना चाहता हूं बताना चाहता हूं साहब वो आदत है फिल्में देखने का मेरा शौक देखिए मुझे पढ़ना बेहद पसंद है यानी कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपकी हॉबी क्या है तो साहब डेफिनेटली मैं पहली हॉबी तो बताऊंगा मुझे पढ़ना बेहद पसंद है मगर दूसरी हॉबी वो साहब फिल्में देखना है कुछ करना वरना नहीं मैं हॉबी में वो गार्डनिंग और वॉकिंग और ये सब तो खाली इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए रखता हूँ साहब ये सब हॉबियां जो है ना ये बताने में बड़ी अच्छी लगती हैं अब सच समझ रहे हैं मेरी बात को हाँ समझिए क्योंकि ये सच है इसमें कोई ज्यादा झूठ नहीं है थोड़ा है मगर ज़्यादा झूठ नहीं है तो साहब फिल्में देखने का शौक़ बचपन से है और तरह तरह की फिल्में देखी अब देखिए ये तो नहीं बता सकता कि पहली फिल्म कौन सी देखी क्योंकि बचपन से फिल्में देखते आ रहे हैं मगर ये याद है कि साहब बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे शायद कक्षा दो या तीन में यानी क्लास टू या थ्री में पढ़ते थे तो एक बार हम लोगों को कोई अंग्रेज़ी फिल्म दिखाने के लिए ले जाया गया था और साहब उस अंग्रेज़ी फिल्म में आम, क्या बोलते हैं उसको रथों की दौड़ थी तो अब मैं आज बता सकता हूँ कि वो फिल्म ज़रूर बेनहर रही होगी क्योंकि हमारा स्कूल जो था वो क्रिश्चियन स्कूल था तो वो फिल्म शायद एक हमने देखी थी एक दूसरी फिल्म भी उसी स्कूल की तरफ से दिखाई गई थी वो उसमें बड़ी रोने धोने की फिल्म थी देखिए मुझे उस फिल्म का नाम तो नहीं याद है मगर उसमें शायद ये गाना था आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं ये गाना था या मतलब आई डोंट नो ऐसा ही कुछ गाना था तो एक तो साहब ये तो शुरुआती फिल्मों का बात है अब आपको बताऊं कि जहां से फिल्में मुझे याद हैं देखिए फिल्मों के बारे में फिल्मों की जैसे ही बात शुरू होती है ना तो मुझे याद आता है कि फिल्में देखने की बात जब हम करते थे तो अक्सर ये होता था कि माता पिता के साथ जाकर फिल्म देखनी है यानी कि पापा और अम्मा जी के साथ में हम फिल्म देखने जाते थे तो भैया फिल्में भी वही होती थी जो वो लोग देखना चाहते थे वही फिल्में हम लोग को भी देखनी पड़ती थी मगर साहब हमारे चाचा जी थे मतलब ऐसा कहना चाहिए जो कि चाचा तो थे मगर वो हम लोग के दोस्त थे तो चाचा से हम लोगों कब जब भी मुलाकात होती थी तो उनसे जिद कर सकते थे कि चाचा फिल्म देखनी है तो चाचा क्या करते थे कि चाचा कभी कभी तो पापा से कहते थे कि भाई ये फिल्म देखना चाहते हैं बच्चे चलो चलें और जब चाचा मुझे लगता है कि नौकरी वौकरी करते थे तो उस समय से ही वही हम लोगों को फिल्म दिखाने ले जाते और साहब चाचा के साथ फिल्में देखने में मजा ये आता था कि चाचा फिल्में तो दिखाते ही थे उसके साथ में इंटरवल में कोका कोला भी पिलाते थे तो साहब हम लोग मतलब फिल्म के फिल्म कोका कोला का कोका कोला तो अब और क्या चाहिए आपको फिल्में कोई भी फिल्म अब सोचिए ना हमने साहब चाचा के साथ में हमें याद है चाचा मुरादाबाद में रहते थे गंगा की लहरें नाम की फिल्म देखी थी फिल्म तो याद नहीं मगर उस दिन क्या हुआ था कि कोका कोला नहीं था और गोल्ड स्पॉट मिला चलिए साहब गोल्ड स्पॉट भी उतना ही बढ़िया था और साहब उस दिन क्या हुआ कि चूंकि शायद किसी एक बच्चे ने गोल्ड स्पॉट नहीं पिया तो साहब वो गोल्ड स्पॉट की बोतल जो थी वो दो तीन बच्चों में बट गई तो साहब ये एक और बढ़िया बात थी उसके बाद बनारस में मुझे याद है पहली फिल्म जो हमने देखी थी वो थी लोहा सिंह आनंद मंदिर में लोहा सिंह फिल्म देखने के बाद देखिए फिल्म क्या है ये मुझे बिल्कुल याद नहीं मगर फिल्म का नाम याद है और लोहा सिंह के बारे में ज्यादा तो याद नहीं है मगर इतना याद है कि जिस दिन लोहा सिंह देखकर हम आए थे ना घर वापस तो हम हमारा भाई और माता जी हम ही तीन लोग गए थे साहब ये फिल्म देखने और साहब रिक्शे पर हम तीन लोग साथ बैठकर आए थे और उस दिन हमारे घर में एक मेहमान आए थे वो मेहमान कौन थे वो मेहमान थे कोई मथुरा से आए हुए पंडा जी जो हमारे लोगों के घर में शायद बरेली में आया करते थे हमारे घर में मतलब हमारे दादी और बाबा के घर में बरेली में आया करते थे वो उस दिन बनारस भी आए थे और साहब जब हम लोग घर पहुंचे, तो ये हुआ कि भाई पंडा जी को भोजन करा के भेजना है भोजन बनाने के लिए कोई महिला थीं शायद हमारे घर में मगर अम्मा जी भी उनके साथ लगीं और साहब मुझे ये याद है कि हमारे जो महिला थीं साथ में बनाने वाली उन्होंने शायद चार या पांच बार आटा साना होगा क्योंकि पूड़ियाँ बन रही थी और वो हमारे पंडा जी जो थे वो पूड़ी खा रहे थे तो साहब उन्होंने तकरीबन मुझे लगता है दो किलो आटे की पूड़ियाँ तो खाई होंगी और क्योंकि अब ज़्यादा तो नहीं याद है मगर इतना याद है कि उन्होंने तकरीबन एक से डेढ़ घंटे तक खाया था और उनके लिए एक किलो तिरंगी बर्फी आई थी वो उन्होंने तिरंगी बर्फी भी खाई थी और जो सब्जी वगैरह जो भी थी वो तो खाई ही होगी मगर हमको वो तिरंगी बर्फ़ी इसलिए याद है कि तिरंगी बर्फी में हम लोग भी अपना हिस्सा कुछ कल्पना कर रहे थे मगर ये हुआ कि पहले पंडा जी खा लें उसके बाद जो बचेगा वो बच्चों को मिल जाएगा तो साहब बच्चों को कुछ नहीं मिला था तो साहब ये एक पहली फिल्म बनारस में जो देखी उसका अनुभव उसके बाद फिल्में तो बहुत सी देखी मगर कुछ फिल्में जब माता पिता तो एक सीमा तक ही फिल्म दिखाते ना मगर हमारी इच्छाएं असीम थी तो भैया कॉलेज जाने के नाम पर भी फिल्में देखने चले जाया करते थे और साहब हम दोनों भाई एक दूसरे को बताए बगैर यानी कि बिना कॉन्फिडेंस में लिए यह काम करते थे हम भी करते थे हमारे भाई साहब भी करते थे अब मैं फिर से वही बात है कि बुढ़ापे का शरीर है साहब बुढ़ापे का दिमाग है और अब तो उम्र भी हो चली यही कह सकते हैं कि उम्र हो गई है इसलिए नाम तो नहीं याद है फिल्म का शायद मनोज कुमार की कोई फिल्म थी जिसमें कि हम जब तीन से छः वाला शो देखने के लिए घुस रहे थे तो हमारे भाई साहब बारह से तीन वाला शो देख के निकल रहे थे तो साहब ये रही बातें उसके बाद में तो खैर फिर हम सब लोग एक साथ ही आ, मतलब एक, बात, एक साथ जाने लगे एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस शेयर करने लगे और आपको ये बता दें साहब शोले फिल्म हमने पहला दिन पहला शो देखी हमने हमारे भाई ने और हमारे दोस्त ने हम तीनों ने हमारे मित्र ने टिकट निकाला हम लोगों ने लिया और एक टिकट हमारे पास ज़्यादा था साढ़े तीन रुपए का वो टिकट पहले दिन पहले शो का हमने साढ़े तीन रुपए में ही बेच दिया और साहब जब हम लोग शोले देख के निकले ना तो हमारे मुंह से यही निकला कि भाई कुछ जमी नहीं फिल्म मजा नहीं आया मगर उसके बाद पता चला कि साहब शोले जो थी वो लेजेंडरी फिल्म हो गई हम लोग दोबारा फिल्म सिर्फ ये देखने के लिए गए कि भैया शोले में ऐसी क्या बात थी कि शोले शोले हो गई और साहब उसके बाद फिर यह हुआ कि भाई माता पिता के साथ भी शोले देखने गए तो इस तरह से शोले फिल्म शायद हमने तीन चार बार हॉल में जाके देखी शोले के बारे में ही हमको पता चला पहली बार कि शोले बनारस शहर में दो हॉलों में लगी थी और यह होता था कि साहब एक हॉल में थोड़े पहले शुरू होती थी एक हॉल में थोड़ा बाद में शुरू होती थी यानी कि उस हॉल से रीलें जो थीं वो इस हॉल में लाई जाया करती थीं और यहाँ से वहां जाती थीं तो रील लाने के लिए भी एक गाड़ी या किसी मोटरसाइकिल वगैरह का इंतजाम होता था तो साहब ऐसे फिल्में देखी अब साहब आपको बताएं एक आध फिल्म तो हम लोगों ने ऐसी भी देखी कि जहाँ पर हमने ये पाया कि हमारी माता जी भी वही फिल्म देख रही थी देखिए अब क्या है माताजी क्यों देख रही थी बिकॉज माताजी बच्चों को नहीं बताना चाहती थी कि भाई तुम लोग भी फिल्म देखने जाओ या माताजी को भी बेहद शौक था फिल्म देखने का तो साहब फिल्मों के बारे में तो बेहद इतने बे किस्से हैं कि अगर एक एक फिल्म के किस्से का जिक्र करने लगेंगे तो नामालूम कितने पॉडकास्ट करने पड़ेंगे मगर हम यहां पर फिल्मों के किस्सों को तो दोहराव हो जाएगा एक ही बात को बार बार कहना कि फिल्में जाते थे और कॉलेज से छोड़ के भाग के जाते थे और हर फिल्म को देखने में एक अपना अनोखा थ्रिल होता था और फिल्म देख के आने के बाद उसकी बात न करना ये अपने आप में एक बड़ी समस्या थी अब साहब आप फिल्म देखकर आए हैं कैसे उसकी चर्चा ना करें तो वो तो इतफाक से ये हुआ कि जब भाई और हम दोनों जने जो थे जब हम दोनों फिल्में देखने लगे तो कम से कम एक दूसरे के साथ तो चर्चा कर ही सकते थे अब देखिए ये वो जमाना था जिस जमाने में कि आप फोन वगैरह जो थे वो इतने नहीं करते थे और खासतौर से लड़कों का ज्यादा फोन पे दबाव भी उतना नहीं रहता है तो साहब वो भी था और फिर दोस्तों के साथ भी फिल्मों की चर्चा करना बड़ा फेमिन सी बात लगती थी खैर सवाल यह है कि अब मैं मुझको ये मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूँ आज भी मेरे को फिल्में देखने का उतना ही शौक है और आज बस फर्क सिर्फ इतना हो गया है कि अब मैं किसी भाषा विशेष का ध्यान नहीं रखता देखिए पहले क्या होता था कि अंग्रेजी फिल्में हम देखने जाते थे हमारे यहाँ भारतीय सिनेमा में अंग्रेज़ी फिल्में लगती थी मगर अब आप समझ सकते हैं कि युवावस्था में अंग्रेजी फिल्में देखने के दो महत्वपूर्ण कारण होते थे पहला कारण तो एक्शन तरह तरह की कारचेज मारपीट और दूसरा अब आप समझ जाइए साहब तो साहब हम इन दो कारणों से वो फिल्में देखा करती थी क्योंकि भाषा डेफिनेटली नहीं समझ आती थी मैं आज भी आपको मतलब आपके सामने ये सत्य कबूल कर सकता हूं कि मुझे अंग्रेजी भाषा में जो फिल्में होती हैं ना अगर उसमें सबटाइटल टाइटल ना हो तो भाई साहब नब्बे परसेंट तो मुझे नहीं समझ आता कि वो क्या बोल रहे हैं मैं अंदाजा लगा सकता हूं क्या कह रहे होंगे यह अंदाजा लगा सकता हूं मगर ना तो मैं वो लिप रीडिंग कर सकता हूं और ना मुझे उनकी भाषा समझ आती है हां जब सब टाइटल होता है तो मैं समझ लेता हूं कि ये क्या बोल रहा है वो बात भी समझ आ जाती है तो साहब अंग्रेजी फिल्मों के साथ तो यह हो गया जब सब के साथ फिल्में देखने की आदत पड़ गई साहब मैं तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम सब फिल्में देखता हूं और पहले तो दूरदर्शन हमको मतलब हमारा जो टीवी है वो हमको अक्सर ये तेलुगु और तमिल फिल्में दिखा देता था डब की हुई तो डब्ड फिल्में देख लेते थे मगर अब हम प्योर तमिल फ्योर तेलुगू फ्योर मलयालम फ्योर कन्नड़ ये सब फिल्में भी देख लेते हैं क्योंकि भाई नेटफ्लिक्स भाई और प्राइम वाले भाई साहब जो हैं वो हमको ये सब फिल्में उपलब्ध करा देते हैं और उसके नीचे सबटाइटल भी दे देते हैं शायद आपको मैंने बताया होगा कि मैं सबटाइटल ट्रांसलेशन का काम भी करता था अंग्रेजी सब को हिंदी में ट्रांसलेट करता था कभी कभी हिंदी सब को अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट करता था अच्छा सा मगर खैर चलिए तो फिल्मों की बात कर रहे थे तो अभी ये जो फिल्में हम देखते हैं ना सवाल ये है कि अब ये फिल्में क्यों देखते हैं भाई पहले तो चलिए थ्रिल था कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो थोड़ा सा आ, मतलब थोड़ा डेयरिंग है समथिंग विच इज अनयूजल हम आपको बताएं साहब एक हमारे दोस्त हैं उनको हम लोग कहते हैं चाचा उनको चाचा क्यों कहते क्योंकि वो चाचा जो हैं वो और उनके एक भाई साहब मतलब उनके एक चचेरे भाई साहब हैं जो हम लोग के साथ ही उसी क्लास में पढ़ते थे तो वे दोनों हमारे स्कूल के बगल में यानी हम लोग क्विंस कॉलेज में पढ़ते थे हमारे स्कूल के बगल में एक सिनेमा हॉल था प्रकाश सिनेमा वो भाई साहब दोनों जो थे वो वहां जाकर फिल्में देखते थे कभी कभी पैसे की कमी हो जाती थी तो होता ये था कि एक बंदा इंटरवल के पहले देखता था और दूसरा बंदा इंटरवल के बाद देखता था सेम टिकट पर तो हम लोग सब चाचा को चाचा सिर्फ इसलिए कहने लगे कि चाचा आंखें फिल्म यानी धर्मेंद्र माला याद है आपको आंखें एक फिल्म हुआ करती थी क्या क्या क्या चीज की निगाहबार है आंखें ये गाना याद है तो सब वो आंखें फिल्म वो देख करके आए पहले हफ्ते में या शायद पहले दिन वो देख करके आए और भाई साहब उन्होंने आके उस फिल्म की जो कहानी सुनाई उसके बाद तो हम लोग को लगा कि यार धर्मेंद्र इन्हीं के जैसा रहा होगा बचपन में और हम लोगों ने कहा साहब आप हमारे चाचा हैं और साहब उस दिन से वो नाम उनके साथ चिपक गया अब वो भाई साहब सत्तर साल की उम्र के व्यक्ति हो गए हैं ब, ब, उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े उच्च अधिकारी भी थे मगर वो आज भी हम लोगों के लिए चाचा ही हैं और उनकी पत्नी जो कि हम लोग से उम्र में काफी कम है वो बहस मतलब जिसे बोलते हैं पदेन चाची हो गई तो साहब ये एक कहानी है तो चलिए खैर तो हम ये कह रहे थे कि साहब फिल्में देखने का अब क्या वजह है साहब बहुत सोचा देखिए हमको ऐसा लगता है कि फिल्में और नावल जिसका हमको बहुत बेहद शौक है हम नॉन फिक्शन नहीं पढ़ते साहब हम फिक्शन पढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर अगर कोई साइकोलॉजिस्ट भाई साहब हमारे स्टडी करेंगे ना तो वो पाएंगे कि हमारे अंदर एक भावना है एस्केप करने की तो साहब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब फिल्में देखता हूँ ना या जब मैं नॉवल पढ़ता हूं तो मैं शायद इस दुनिया से यानी जिस दुनिया में मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं इस दुनिया से निकल के उनकी दुनिया में चला जाता हूं टाइम ट्रेवल हो जाता है साहब मेरा मैं इस टाइम से निकल के उस टाइम में चला जाता हूं इस रियलिटी से निकल के उस रियलिटी में चला जाता हूं और साहब क्या होता है कि हम चलो टेम्पोरिरी सही टेम्पोरली ही जहां हैं वहां से डिस्कनेक्ट होकर के उधर कनेक्ट हो जाते हैं और साहब इसीलिए शायद मैं आपको बता सकता हूं शायद इसीलिए हमें वो बहुत रियलिस्टिक फिल्में पसंद नहीं आती क्यों नहीं आती साहब वो रियलिस्टिक फिल्में जो है ना वो जिसमें लोग रो रहे हैं और बड़ा मतलब धीमे चल रहा है और कोई किसी को मार रहा है अत्याचार हो रहा है हमें वो फिल्में नहीं पसंद आती खुशनुमा फिल्में यानी जहां पर लोग खुश रहें मारपीट करें मगर खुश रहें और कम से कम आखिर में तो हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए हमारा ये बिल्कुल पक्का विचार है तो साहब हमें लगता है कि हम थोड़ा सच्चाई से भागने वाले व्यक्ति हैं देखिए हमें लगता नहीं कि हम बहुत अपने बारे में कोई बहुत अच्छी बात कह रहे हैं मगर ये कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है अरे भाई नहीं पसंद है अपनी आज की जिंदगी तो हम न, कोई दूसरी जिंदगी तो पसंद कर सकते हैं ना तो और अगर हम तो जा तो नहीं रहे यार वहां पर हम कोई उस दुनिया में थोड़ी चले गए मगर एक डेढ़ दो घंटे के लिए उस दुनिया में चले जाने में क्या बुराई है चले जाते हैं उसके बाद देखिए हमें लगता है कि एक ही दो घंटे के अंदर वो फिल्में हमें एक मौका दे देती है तरह तरह के भावनाओं में डूबने का देखिए ऐसे क्या होता है कि अगर हम रियल लाइफ में जिस दिन खुश हैं उस दिन खुश हैं जिस दिन गम है गम है जिस दिन दुखी है दुखी है परेशान है परेशान है। पूरा दिन पता चला पूरा दिन पूरा हफ्ता पूरा साल ऐसे ही एक ही तरह से गुजर गया अरे साले इंटरव्यू में फेल हो गए तो पता चला कि साहब पूरा छह महीने अब दुखी मना रहे वो आई का इम्तहान दे जब फेल होते थे तो पता चला पूरे साल के लिए चला गया साल तो नहीं मगर कम से कम चार छह महीने के लिए तो दुखी हो ही जाते थी और कहीं साल पड़ोसी का लड़का वो पास हो गया तब तो आप समझिए पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई तो भाई साहब सवाल यह है कि अगर हम एक डेढ़ घंटे के अंदर हंसी खुशी गम हाँ, परेशानी सब एक साथ झेल ले तो अच्छा लगता था पूरा मतलब जैसे बोलते ना एक बेहवियरल साइंस में एक शब्द होता है कैथार्सिस देखिए कैथारसिस का मतलब यह नहीं कि खाली रोना धोना आंसू में बहाली कैथारसिस का शायद मेरे हिसाब से मतलब यह है कि आप अपनी भावनाओं को निकाल लीजिए जी लीजिए उन भावनाओं को अगर आपने अपनी उन भावनाओं को जी लिया तो हो गया कम से कम आपके अंदर से तो बाहर आ गई ना वो एक बार तो फिल्में देखने से मुझको एक ऐसा भी सुख मिलता है अच्छा ऑब्वियसली कहानी तो है ये यार हर फिल्म में कुछ ना कुछ कहानी तो होती है तो मैं भी आदमी हूं और साहब मुझे भी कहानी सुनना और कहानी बनाना और कहानी बताना सब पसंद है तो अगर जो आपको कहानी सुनने का शौक है तभी आप कहानी सुना पाएंगे मैं ये नहीं कहता कि मुझे कहानी सुनाने की बड़ी महारत हासिल है मगर कहानी सुनाने का शौक है तो साहब जितना शौक मुझे कहानी सुनाने का है ना उतना ही शौक मुझे कहानी सुनने का भी है यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ हमारे फिर मैं पिछली बार की तरह पिछले एपिसोड में शायद आपको मैंने बताया था परिवार की परंपराएँ तो हमारे परिवार की एक परंपरा है वो ये है कि हम में से कोई भी व्यक्ति यानी परिवार का कोई सदस्य जब कहीं बाहर जाता है यानी अपना शहर छोड़ के बाहर जाता है या कहीं किसी जगह जाता है और जब वो लौटता है तो उसका एक काम होता है कि वो सारे परिवार को बैठाकर अपने अनुभव यानी कि जो वो जहां गया था वहां पर क्या हुआ उसके बारे में पूरा विस्तार से बताए यानी कि कहानी बनाए उसकी हम लोग करते हैं ऐसा जैसे हम साहब आज इतफाक की बात यह है कि आज हम दिल्ली में आए हुए तो अब साहब हम दिल्ली आए हैं तो जब हम वापस जाएंगे तो हम तड़पेंगे किसी को ये कहानी बताने के लिए और हो सकता है कि आपको आगे के किसी एपिसोड में ये कहानी सुनने को मिल जाए क्योंकि अब मेरे पास सुनाने के लिए तो कोई है नहीं तो साहब आप ही हैं मेरे दोस्त तो मैं अपने दोस्तों को कहानी सुनाऊंगा और कहानी अब देखिए कहानी दिलचस्प है नहीं है ये तो अलग फिल्मों में भी ऐसा नहीं होता कि हर फिल्म दिलचस्प हो एक कहानी है कहानीकार अपनी कहानी सुना रहा है तो साहब हमें कहानी सुनना पसंद है और कहानियां सुनाना भी पसंद है अच्छा एक और भी बात होती है कि जब हम फिल्म देखते हैं ना तो उसमें क्या होता है कभी कभी आपको ऐसी जगहें देखने को मिलती हैं आपको ऐसे विजुअल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आप निश्चित है पक्का है कि आप अपनी जिंदगी में ना देख पाएंगे तो भैया ऐसी जगह फिल्मों में ही देख ले कम से कम तो साहब हमें वो हां यहां पर आपको एक बार बताऊं साहब हमें वो पहाड़ों पर बर्फ पड़ी हुई है और उसके अंदर चलना पड़ रहा है आपको सच बताएं हमें वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और साहब हमारी बड़ी बड़े अरमान रहते हैं कि साहब ऐसे बर्फीली जगहों पर जाएं मगर जब हम सचमुच में ऐसी बर्फ में चले हम अभी पिछले कुछ दिन पहले एक ग्रैंड कैनियन गए थे तो ग्रैंड कैनियन में बर्फ पड़ी हुई थी और साहब इत्तेफाक यह है कि हमें वहाँ ग्रैंड कैनियन में जहाँ पर व्यू देखना था उस जगह तक जाने के लिए वो बर्फ पर चल के जाना पड़ा अब भैया उस बर्फ पर चलकर जाना कितना दिक्कत का काम था यह हम आपको क्या बताएं बहुत मुश्किल होती थी बहुत ही तकलीफ हुई मगर अब हुई तो हुई यार उस समय तकलीफ देख रहे थे मगर जब सिनेमा के पर्दे पर देखते हैं तो सब बड़ा मजा आता है बहुत ही अच्छा लगता है तमन्ना यही रहती है कि भाई ऐसी जगह पर जा रहे हैं और खासतौर से आजकल जबकि इस कदर गर्मी है और चालीस बयालीस डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है उस समय तो वो और भी तकलीफ देते है। तो आपको देखने को मिलती है मतलब हमको तो कम से कम भैया ऐसे विजुअल देखने को मिलते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है आपको हम बताएं साहब हम एक और भी प्रोग्राम देखते हैं आजकल वो रात में नौ बजे एक समाचार चैनल है जो की खबरें दिखाता है और साहब वो तो बंदूकें चलती हुई दिखाता है वो वहां यूक्रेन की लड़ाई के बारे में कुछ तरह तरह के मिसाइल और तोपे चल रही हैं वो हालांकि बहुत सी बातें वो बार बार रिपीट करते हैं वो विजुअल्स भी रिपीट करते हैं मगर देखिए मैं यूक्रेन वालों को बहुत तकलीफ हो रही होगी रूस में रूस के और यूक्रेन के लोग बहुत तकलीफ झेल रहे हैं वो तो ठीक है मगर मुझे वो बंदूकें चलती हुई देखने में बड़ा मज़ा आता है बहुत दुखद बात है बहुत ही बुरी बात है बहुत ही पाप वाली बात है मगर क्या बताऊ साहब ऐसे विजुअल आपको रियल लाइफ में तो शायद ही देखने को मिले और अगर देखने को मिलेंगे तो उसके बाद आप तो उसके शिकार हो चुके होंगे और उसके बाद आप उसका मजा नहीं ले सकते तो आखरी बात यह है कि फिल्में देखने से बहुत मजा आता है मजे में यह सारी चीजें जितनी मैंने कहानियां आपको ऊपर बताई वो तो है अपने आप में मगर मजा तो मजा है तो साहब ये है देखिए मैं एक बात आपको और बता दूं मैं भाई साहब फिल्म जो है ना वो कोई कलात्मकता के लिए फिल्म देखना मुझे कुछ मतलब जमता नहीं है क्योंकि मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ और ना मैं फिल्म अप्रिसिएशन के बारे में कुछ ज़्यादा कह सकता हूँ कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम लोग जब फिल्म देखते हैं तो हम उसको अप्रीशिएट करते हैं हम उसके विजुअल्स को या उसके डायरेक्शन को या उसकी स्टोरी को म्यूज़िक को अप्रीशिएट करते हैं नहीं साहब मेरे हिसाब से फिल्म को ओवरऑल इन्जॉय किया जाता है और हो सकता है किसी फिल्म में कुछ दृश्य बहुत ही मज़ेदार हों तो उसका मज़ा लेते हैं हमें उसका मजा आता है मगर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब हम अपनी सच्चाई से भागने वाले व्यक्ति हैं हमें इसको अब आज कहने में कोई बहुत ज्यादा शर्म भी नहीं आती अरे यार सच्चाई तो पिछले इतने साल से झेल ही रहे और भागने के अगर हमें शौक है तो है ठीक है साहब तो आज के लिए बात यहीं पर खत्म करता हूं आपको पुनः आपने मेरे जन्मदिन पर जो मुझे शुभकामनाएं दी उसके लिए धन्यवाद देता हूं और फिर अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आपका समय लिया है इतना उसके लिए आपका आभारी भी हूं तब तक के लिए फिर नमस्कार आया